आप विश्व विजेता कल्याण में शरणागत पालक अविनाशी शंभु स्वयंभू ज्येष्ठ और पारायण परम आश्रय हैं आदित्य ओंकार प्राण अंधकार नासक सूर्य मेघ सर्वत्र विख्यात तथा देवताओं के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हैं ऋग यजु और साम भी आप ही हैं आप ही सबके आत्मा माने गए हैं आप ही अग्नि आप ही वायु आप ही जल और आप ही पृथ्वी हैं सृष्टा भोक्ता होता भविष्य यज्ञ प्रभु बिभु श्रेष्ठ लोकपति और अच्युत भी आप ही हैं आप सबके दृष्टा और लक्ष्मीवान हैं आप ही सबका दमन करने वाले और शत्रुओं के नाशक हैं आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं ददान पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं आप ही काल हैं कला क्राष्ट मुहूर्त क्षण और लौ सब आपके ही स्वरूप हैं आप ही बालक आप ही वृद्ध और आप ही पुरुष स्त्री और नपुंसक हैं आप ही विश्व की उत्पत्ति के स्थान हैं आप ही सबके नेत्र हैं आप ही स्थाणु स्थिर रहने वाले और आप ही सुचि स्वभाव पवित्र यश वाले हैं आप सनातन पुरुष हैं आपको कोई जीत नहीं सकता आप इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र और सबसे उत्तम हैं आप संपूर्ण विश्व को सुख देने वाले हैं वेदों के अंग भी आप ही हैं आप अविनाशी वेदों के भी वेद गेय तत्व धाता विधाता और समाहित रहने वाले हैं आप जल राशि समुद्र हैं आप ही उसके मूल हैं आप ही धाता और आप ही वशू हैं आप वैद्य आप धर्मात्मा और आप हैं आप सबसे आगे चलने वाले और गांव के नेता हैं आप ही गुरुण और आप ही आदिमान हैं आप ही संग्रह लघु और आप ही महान हैं अपने मन को बस में रखने वाले और अपनी महिमा से कभी चुत न होने वाले भी आप ही हैं आप यम और नियम हैं आप प्राणशु उत्पन्न शरीर वाले और चतुर्भुज हैं अन्नदाता अंतरात्मा और परमात्मा भी आप ही कहलाते हैं आप गुरु और गुरुतम हैं बाम और दक्षिण हैं आप ही पीपल एवं अन्य वृक्ष हैं व्यक्त जगत और प्रजापति भी आप ही हैं आपकी नाभि से स्वर्णमय कमल प्रकट हुआ है आप दिव्य शक्ति से संपन्न हैं आप ही चंद्रमा और आप ही प्रजापति हैं आपके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता आप ही यम और आप ही दैत्यों के नाशक श्री विष्णु हैं आप ही शंकरशण देव हैं आप ही कर्ता आप ही सनातन पुरुष हैं आप तीनों गुणों से रहित हैं आप जेष्ठ वरिष्ठ और सहिष्णु हैं लक्ष्मी के पति हैं आपके सहस्त्रों मस्तक हैं आप अव्यक्त देवता हैं आपके सहस्त्रो नेत्र और सहस्त्रो चरण हैं आप विराट और देवताओं के स्वामी हैं देवदेव तथापि आप 10 अंगुल के होकर रहते हैं जो भूत है वह आपका ही स्वरूप बताया गया है आप ही अंतर्यामी पुरुष इंद्र और उत्तम देवता हैं जो भविष्य है वह भी आप ही हैं आप ही ईशान आप ही अमृत और आप ही मरते हैं यह संपूर्ण संसार आपसे ही अंकुरित होता है अतः आप परम महान और सबसे उत्तम हैं देव आप सबसे श्रेष्ठ हैं पुरुष हैं और आप ही दस प्राण वायुओं के रूप में स्थित हैं आप विश्व रूप होकर चार भागों में स्थित हैं अमृत स्वरूप होकर नौ भागों के साथ द्युलोक में रहते हैं और नौ भागों सहित सनातन पौरुषीय रूप धारण करके अंतरिक्ष में निवास करते हैं आपके दो भाग पृथ्वी में स्थित हैं और चार भाग भी यहां हैं आपसे यज्ञों की उत्पत्ति होती है जो जगत में वृष्टि करने वाले हैं आपसे ही विराट की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण जगत के हृदय में अंतर्यामी पुरुष रूप से विराजमान है वह विराट पुरुष अपने तेज यश और ऐश्वर्य के कारण संपूर्ण भूतों से विशिष्ट हैं आपसे ही देवताओं का आधार भूत हवनीय घृत से उत्पन्न हुआ ग्राम में और जंगली औषधियां तथा पशु एवं नमृगा आदि भी आपसे ही प्रकट हुए हैं देवदेव आप धैर्य देव और ध्यान से परे हैं आपने ही औषधियों को उत्पन्न किया है आप ही सात मुख वाले देदीप्यमान विग्रह से युक्त काल हैं यह स्थावर और जंगम तथा चर और अचर संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है और आप में ही स्थित है आप अनिरुद्ध वासुदेव प्रद्युम्न तथा दैत्य नाशक शंकरशन हैं देव आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ और समस्त विश्व के परम आश्रय हैं कमल नयन मेरी रक्षा कीजिए नारायण आपको नमस्कार है भगवान विष्णु आपको नमस्कार है पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है सर्वलोकेश्वर आपको नमस्कार है कमलालय आपको नमस्कार है गुणालय आपको नमस्कार है गुणाकर आपको नमस्कार है वासुदेव आपको नमस्कार है सुरोतम आपको नमस्कार है जनार्दन आपको नमस्कार है सनातन आपको नमस्कार है योगी गम्य परमेश्वर आपको नमस्कार है योगकेश आश्रय स्थान आपको नमस्कार है गोपते श्रीपते मरुतपते श्री, श्री विष्णु आपको नमस्कार है जगतपते आप जगत को उत्पन्न करने वाले और ज्ञानियों के स्वामी हैं आपको नमस्कार है देवशपते आपको नमस्कार है महीपते आपको नमस्कार है पुंडरीकाक्ष आप मधु दैत्य का वध करने वाले हैं आपको नमस्कार है नमस्कार है कैटर को मारने वाले नारायण आपको नमस्कार है सुब्रह्मण्यम आपको नमस्कार है पीठ पर वेदों को धारण करने वाले महा मत्स्य रूप अच्युत आपको नमस्कार है आप समुद्र के जल को मथ डालने वाले और लक्ष्मी को आनंद देने वाले हैं आपको नमस्कार है विशाल नशिका वाले अश्वमुख भगवान हैग्रीव महापुरुष विग्रह आप मधु और कैटर का नाश करने वाले हैं आपको नमस्कार है प्रभु आप पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए विशाल कछप का शरीर धारण करने वाले हैं आपने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया था महाकुर्म स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है पृथ्वी का उद्धार करने वाले महावारह को नमस्कार है भगवान आपने ही पहले पहल वाराह रूप धारण किया था अतः आप आदि वाराह कहलाते हैं आप विश्व रूप और विधाता हैं आपको नमस्कार है आप अनंत सूक्ष्म मुख्य श्रेष्ठ परमाणु स्वरूप तथा योगि गमय हैं आपको नमस्कार है जो परम कारण प्रकृति के भी कारण हैं योगीश्वर मंडल के आश्रय स्थान हैं जिनके स्वरूप का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है जो क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाले महान सर्प शेषनाग की सुंदर शैया पर शयन करते हैं तथा जिनके कानों में स्वर्ण एवं रत्नों के बने हुए दिव्य कुंडल झलमिलाते रहते हैं उन आप भगवान विष्णु को नमस्कार है कंड मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा मुनि श्रेष्ठ तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो कंड मुनि बोले जगन्नाथ यह संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है इसमें दुखों की ही अधिकता है यह अनित्य और केले के पत्ते की भांति सारहीन है इसमें न कहीं आश्रम है न अवलंब यह जल के बुलबुले की भांति चंचल है इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं यह दस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक है मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूं किंतु कहीं भी शांत नहीं पाता मेरा मन विषयों में आसक्त है देवेश इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूं श्री कृष्ण आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए सुरेशवर मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूं